श्रावण मास महात्म पंचमोध्याय श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रता और रविवार ब्रत वर्णन में सुकर्मा दिवज की कथा कथाच महात्म कोटलिंगा पुण्यम वक्त न शकते एक, एक, एक लिंग से किट संख्य असक्तौ लक्ष्यकियातम एक क्या एकस्यापि से कारण मम सन्निधि ईश्वर बोले हे सनत कुमार करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोण करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में एक लाख लिंग बनाए या हजार लिंग अथवा एक सौ लिंग ही बनाए यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है सदक्षरण मंत्रेण पूजा कार्याम्विष उपचार षोड़शीर्भक्ति भक्तियुक्तेन चेतसा उद्यापनम च कर्तव्य गृहयज्ञपुरस्तर संपादनीय होम से ब्राह्मण सदक्षर मंत्र से सोलह उपचारों के द्वारा अभिपूर्ण भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ग्रहयज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए तदंतर होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए न कालमरण तस्बत्व परम सर्वापत्ति सर्वसंपत् प्रवर्धनमेत्य कैलासवास आकल्पम सुमार इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है पंचाम्रता भी से कम श्रमणे नरह पंचामृता स पंचामृत भोजन चत्यंत मधुरा लापो प्रियपुर दिवस जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला गोधन से संपन्न अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है चैव नरह अनोदन वृती चाहे चो नर गृह्य धान्या त्रावल्यार्ण भाजन भोजन शाकवर्जनतः श्रात्व ही शाक वर्जनता करता नरोतम जो इस मास में अनुदन व्रत करने वाला तथा हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है वह व्रीही आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय अच्छा निरीक्षरूप हो जाता है पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है कवलम भूमि साये तो कैलासे समतः स्नाधम तत्फल जितेन्द्रियसे ब्रमेन्द्रियक श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को एक वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है इस मास में जितेन्द्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है स्पाटके स्म पे वापे एक मारकते स्वयं भोवा पैषे धात्मय पिवा चंदन एह नावि पृष्ठ पीठी धातु चंदन नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है सूर्य क्षेत्रे सूर्यचंद्रोपरागे क्षेत्र क्वेक्षाप्य सत्त्याल सूर्य नमस्कार प्रदक्षिणा सहस्रेण फल्या किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्रग्रहण के अवसर पर एक लाख जब से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से हो जाती है अन्य समय में जो हजार नमस्कार और प्रतीक्षणाएँ की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है मत मत्प्रिय श्रावणे मासे वेद पारायणे सर्वे साम वेद मंत्राणाम सिद्धि सम्यक प्रजायते। से पौरुषम सु जपते श्रद्धयान्व्यासहस्रम तो कलो सूचर्गुण वर्ण संख्य शत कुछ अशक्त संख्य कर्तमार वाजपे मुझको प्रिय मुच्छते मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है श्रद्धा युक्त होकर इस मास में एक हजार बार पुरुष युक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका चौगुना अर्थात चार हजार पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का सौ गुना पाठ करना चाहिए अथवा यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र एक पाठ करना चाहिए ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदिपापों से मुक्त हो जाता है इसमें संदेह नहीं है गुरुतल कृषे पापे प्राश्चित परम नातेत्यम पवित्र पापनाशनम विना पौरषाप्य नए कम्य अथर्वादिमंब्रूयास नरो निरी भवे गुरुपत्नी के साथ संसर्गजन पाप के लिए यही महान प्रायश्चित्त है इसके समान पुण्यप्रद पवित्र तथा पापनाथक कुछ भी नहीं है पुरुष सुक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरक गामी होता है ग्रहयज्ञ प्रकर्तव्य समेत चरुतिलाज्ञ कैह धूपगन्ध प्रसूनादि नैवेद्यादि प्रभेदत संपाद्य तद्रूपाण ध्याना संपाद्योम कार्यो ग्रहयोग्यस अथ व्याण वृता इस महीने में समिधा चारु तील और घृष से ग्रहयज्ञ होम करना चाहिए शिव के रूपों का भली भाति ध्यान आदि करके धूप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार होम लक्ष्य होम अथवा दस सहस्त्र होम करना चाहिए व्याहृतियों ओम भू ओम भूअ ओम स्वह के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है हे सनत कुमार इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा आप सुनिए तत्रद रविवार व्रत वक्षा ते नाप्युदातीमास पुरातन प्रतिष्ठानपुर रमे सुक वैजुज आसी दरिद्र कृपण भैक्षचर परेअ उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत सुनाऊंगा इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं प्रतिष्ठापुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था वह दरिद्र कृपण तथा भिक्षा वृत्ति में लगा रहता था एक गौधान्यच तो तर्यटन पुरोदर्श सत् क्यृह मेधि चरन्त रविवार मिलितावृतम तदोचुस्ता से त आच्छादर पूजा विधि तथा विप्र प्राथयामासा स्त्रि झाद किं नुभो साध्योतीदंत कथयधम कृपा कृष्वा मोपहत तरोपकार सदृशर्मो जगत्रे साधूना समचिता परार्थ पार्थ एवहि पाथ एवं दरिद्रपीतमृतमोत्तम चलिश्यामी विधि ब्रत फरम चार्य वृत्यही एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा तब तो उसे देखकर वे स्त्रियॉँ परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला हे इस श्रेष्ठ स्त्रियों आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं आप सभी दयालु स्त्रियॉँ मुझ पर कृपा करके इसके विषय में बताएं तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है मैं दरिद्र तथा दुखी हूं। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूंगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताए स्त्री उन्मादम व प्रमादम वस्मृतम व कर तव आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा इसे भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे अतः आपकी यह व्रत कैसे बताऊसा वच श्रुवा विप्रेन्दो वाक्यम अब्रवीत ज्ञान वान्यो भक्तिमा चा सुब्रता उनकी यह बात सुनकर विपरेन्द्र ने यह वचन कहा हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ एवं तद्वचन सत्वा प्रौढ़ता सुचया भवत साच व्रत तस्मी यथा भूचंत तद्विधि उसका यह वचन सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा की विधि बताने लगी श्रावणे शुक्लपक्षे तो प्रथमे रविवासरे मौन नोत्थाया वह गाँव कुथी तो स्वनित्य कर्म संपाद्य नागवल्ली दले सुभे परधिवासीयुत मंडलम तत्विखे हरकद्वर्तुम सम्यक्तचंदनता शुभ तत्व संज्ञायुतम सूर्यम पूजय रक्तचंदना हे ब्राह्मण श्रावण के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें तदनंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्तचंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार बारह परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए और इस मंडल में रक्तचंदन से संज्ञा से ही का पूजन करें जानुभ्याम जानुभ्याघम द्वादनिश्रम चपा कुसुम संयुक्त तद्यादस्त सम्य श्रद्धा भक्तिपुर रक्षत जप पुष्पाधरुपचारक तन्दंतर घुटनों के बल भूमि पर झुककर कर बारहों मंडलों पर पृथक पृथक रक्तचंदन तथा जपाकुसुम से मिश्रित अर्घ श्रद्धा भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और रक्तलाल अक्षत जपाकुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें नारिके नारिकेल से खंड सर्कुत नैवेद्यमर्पय्त्वा तो मंत्रेरा दिंग तो विता द्वादरनमस्कारादिणा तड़तंतुनिर्मी सूत्रम तु अर्पय्वा तो दिव संया तो गले तदनंतर वायनम दद्हा मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ द्वादश मंत्रों से बारह नमस्कार तथा प्रतीक्षिणाएँ करें तत्पश्चात छह तंतुओं से बनाए गए सूत्र में छह ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बाँधे और पुनः बारह फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें एतद् तत्त व्रत प्रकार न श्रावे कस्य पुरा एवं व्रते विप्र निर्धनो धन अपुत्रो लभते पुत्र कुष्ठात् कुा प्रमुच्य बद्ध सैदरहित तो रोगी रोगेण हीयते किं बभुक्न विप्रेन्द्र यदिक्षति वाचित तललभ्ये साधकोश व्रत प्रभावतः इस व्रत की विधि को किसी के समक्ष नहीं सुनाना चाहिए हे विप्र इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है बंधन में पड़ा हुआ बंधन से छूट जाता है और रोगी रोग से रहित हो जाता है हे विपरेंद्र अधिक कहने से क्या प्रयोजन वह साधक जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है इस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है एवं चतुरसु बारेश कदाचि पंचसु उद्यापन ततः कार्य व्रत संपूर्ण हेतव एवं कुरस्थ विपरेन्द्र सर्व सिद्धि इस प्रकार श्रावण के चार रविवारों और कभी कभी पांच रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए तदनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए हे विपरेन्द्र आप भी इसी प्रकार करेंगे इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी तथा नमस्कृत्ता स्वगृहय तथा चकार तस्वृत यहाँ स्वयं का्यव तद्विधि तस्वण्मात्रे न दर्शना पूजन से तरंगनोपमय कन्या जाति तर प्रभावतः तत्पश्चात उन प्रतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई उस व्रत के सुनने मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे दे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई तदा प्रभृतिप्रत गृह लक्ष्मी नाना मार्ग निमित्ते लक्ष्मी वारित सौवत उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया कदाचि गाजा विप्र पुरोधवातायते कन्या दृष्टि निरूपे शुभे दुर्ष यद्यच सुंदरम तहलोके भर्सियंत ते पद्मचंद्रा अधिकम चेत किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमे कन्याओं को देख लिया तीनों लोगों में कमल चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं राजा मोहम सामपेदे तत्रम आमंत्रब्रह्मण सद प्राथयामस कन्क दिप्रोपी हृथि भूत प्राधाद्राद्यों सुता भर्ताे कन्े मुद्ते पुत्रपौत्रादीसंपन्नेक्रुतु स्वयं व्रत पुहे राजा मोहित हो गए और क्षण भड़ के लिए वही खड़े हो गए द्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया तब तो उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी उस राजा को प्रतिरूप में प्राप्त करके कन्याएं भी प्रसन्न हो गई वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई व्रत में तत्समाख्या कम्बुरे तो महोदय यस्य यवणमात्र अनुष्ठान फल त विधिन हे मुझे महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया हे विधिनंदन जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है उनके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए ये श्री स्कंद ईश्वर सनत्कुम श्रावण महात्म्ये प्रकर्ण का नाम व्रत रविवर व्रता कथ नाम पंचमय